मम सर्वं चर्वा ब्रह्मोपन परिषद अध्याय पंचम खंड के तृतीय मंत्र तक विचार हुआ जिसमें उदगित उपासना चल रही थी कोई कुछ बीच में प्रासंगिक आ गया अनेक पुत्र लाभ के लिए काम में उपासना है आदित्य में उदगित दृष्टि से उपासना करने से उसमें रश्मि और आदित्य की भेद करके करने से अनेक पुत्र होते हैं जो पूर्व ने कहा अभी अध्यात्म वाला बताया जाए था ये जो मुख्य प्राण है ये उदगित है इसको उद्गित कहा जाता है इसलिए उदगित समझकर उपासना करें तो ये सही स्वर्ण यति कहा यह इंद्रियों को अनुमति देता हुआ चलता है इसलिए इसको उपासना करें ये कहा था आगे मंत्र है एतमे अहम अभ्यगाशिषम तस्मा मम तमेको शीति अलग सीतकी पुत्र उवाच बाम भूमानता ते वाहम एकहम अभ्य मेकोशीतिव शीतुत्र उच् राण भूमान अभीगा भविष्य तो यही मुख्य प्राण पूर्व में मुख्य प्राण की चर्चा है यह तो मैंने इसी मुख्य प्राण को एवं अहम मैंने उद्गान किया था मैंने उपासना की थी चिंतन किया था मुख्य प्राण की घोषित कई किसी कह रहे तस्मात मम तुम एक मैंने एक ही की उपासना की एक मान करके मैंने इंद्रिय और प्राण को भेद नहीं माना एक ही मान करके उपासना की इसलिए मेरे यहाँ तुम एक पुत्र हुए हो कौषिक की पुत्र उत्या अपने पुत्र को कौशिक के विषय में कहा किंतु तुम क्या काम करो तो पुत्र का प्राणास्तम भूमानम अग्गा प्राणों को माने मान और मुख्य प्राणों को भेद करके भूमानम बहुत्व भूमा शब्द अर्थ बहुत तो। होता तो है शब्द से इमरिज करके भूमन शब्द बनता है उसी का भूमानम द्वितीय अंत है तुम इस प्राणों को क्या करो बहुत रूप से अभिकायता माने अभिकान करो यहां भी अभिकायता जो दिख रहा है लोट प्रथम पुरुष एवचन दिख रहा है किंतु मध्यम पुरुष रेलवेशन करना भावो बह ने भविष्य निर्ये सोच करके उपासना करना माने प्राणों को भेद करके उपासना करूंगा तो मेरे यहां बहुत पुत्र हो जाएंगे ऐसा समझकर उपासना करो ऐसा कहा ठीक वो कहते हैं प्राणदृष्टिया उक्ताम उद्गी उपासम निंदित विवक्षितम उपासम उपनिषति कहा एक मुख्य प्राण रूप से जो उद्गीत उपासना की थी प्राण से उद्गीत उपासना की थी उसके निंदा करके क्योंकि एक पुत्रफल हुआ विवक्षिताम उपास विवक्षित उपास उपासना क्या है यहाँ भेद करके उपासना करना इसको बताते हैं एतम इत्यादि राष्ट्र का एक अहम अभ्य शिषम का इसी के मैंने उपासना की थी मुख्य प्राण की इत्यादि पूर्व तेरह पूर्व मंत्र में जैसा था वैसे ही जैसे आदित्य के प्रसंग विजय सा था वैसे समझना बोला अतो बाघादी मुख्यम च प्राणम भेद गुण विशिष्ट उद्गीतम पश्यन भूमान मनसा विजाता इसलिए बागादि जो प्राण है और मुख्य प्राण है दोनों को भेद करना बाघादी प्राण इंद्रिया और मुख्य प्राण वेद गुण विशिष्टम वेद से युक्त दोनों को उदगित हमेशा उद्गित दृष्टि से बाघादी प्राण दृष्टि से उदगित की उपासना करे उदगितम पश्चिमी को उद्गी देखता हुआ मानता हुआ भूमानम मनसाभिगा बहुत तो का मन से चिंतन करे उपासना कर मैंने मनसा अभिजाता पूर्ववध आवर्त अभिजायता का तो पहले जैसे किया था आवर्त मध्य पुरुष किया था ऐसे यहां पर मध्यम पुरुष को समझना क्योंकि तुम कहा हुआ है के योग में मध्यम पुरुष होता है प्रथम पुरुष नहीं होता एक ऐसा करने से क्या होगा तो कहने बहुबे बहबोबई में मम पुत्रा भविष्य अभिप्राय ऐसा अभिप्राय लेते हुए तुम ऐसा काम करो इससे क्या होगा मेरे यहाँ बहुत पुत्र होंगे ऐसा अभिप्राय वाला होते हुए हाँ, तुम भेद रूप से उपासना करो ऐसा प्राण आदित्य एकत्व तो उदग्रित दृष्टि एक पुत्र फल दोषेण प्राण में और आदित्य में एकत्व तो दृष्टि से उपासना करने से एक पुत्र फल आया वो दोष हुआ वो तो ठीक नहीं हुआ प्राण आदित्य एकत्व तो उदग्रित दृष्टि प्राण और आदित्य में जो एकत्व था प्राण में भी एकत्व तो दृष्टि आदित्य में भी एकत्व दृष्टि से एक पुत्र फल पुत्रत्व फल दोषेणा एक पुत्र मिलना जो फल मिला पिताजी को ऐसा मिला था ये यह दो से अपोधित इसकी लिंगा थी इसलिए रश्मि प्राण भेद दृष्टि आदित्य के साथ तस्मात अपोधित रश्मि प्राण भेद दृष्टि वहाँ आदित्य के साथ में रश्मियों का भेद करना और यह प्राण में इंद्रियों का भेद करना ये दृष्टि से कर्तव्यता एक कर्तव्यता यहाँ सोचते थे बताई जाती है अश्विन कांडे बहुपुत्र फलार्थ इस प्रसंग में बहुत पुत्र फल के लिए है ये उपासना ऐसा बताया ठीक हैं भूमानम बहुत तो उपेतम इत भूमन शब्द बनता है बहु लोक भूत बहु ऐसा सूत्र है बहु शब्द से जब इमनित प्रत्यय करते हैं तो इमनिज ईष्टन ईश्व तेज में से कोई भी पर्य हो तो इसको क्या होगा बहु को भू आदेश होता है और बहु से बड़े इनका लोक होगा मैंने आधे पर से लगता है इकार का लोक हो जाता है भूम शब्द बनेगा इमेज करने पर उसका लोक है भूमानम यही है यही कहना चाह रहे हैं भूमानम मे बहुत तो बहुत से तो युक्त होगा को पो भूमा बोलते हैं उसी दित्या का द्वितीय का एक उदय भूमानम है बहुत तो इयावत बहुत से तो युक्त को पो भूमा बोलते हैं ये कहा मध्यम पुरुष तातंग आदेश वैकल्पिक प्रथम पुरुष से संख्या दुरन्वयम व्यावर्त कहते हैं यहाँ पर पूर्ववत आवर्तित क्यों बोला होगा कहते हैं मध्यम पुरुष में तो यो तातंग नाशिष्य न सूत्र है लोट लकार के मध्यम पुरुष को प्रश्न बदम तू और ही को तातंग कल्प से होगा तो मध्यम पुरुष में भी तातंग होगा के ए, ऐसे हो जाना था अविगा गई धातु से तो फिर यहां पर पूर्ववत्त क्यों कहा होगा तब कहते हैं मध्यम पुरुष से तातंग आदेश से वैकल्पिक विकल्प से आदेश होता था। ता था है ताक है अभिगायता बन सकता है फिर प्रथम पुरुष संख्या वो सकता है प्रथम पुरुष में तू को भी तातंग होता है ये तू का रूप है ये ही का रूप है शंका होगी जिसके लिए कहा दुरन्वय अन्वय करना मुश्किल है संबंध करना मुश्किल होकर के अलग करते हैं कि पूर्ववत आवर्तय उसका अर्थात आवर्तय समझना <coughs> एकत्व तो दृष्टि निंदा द्वारा प्रधान उपासनम सफलम उपसंगति एकत्व तो दृष्टि की निंदा की आदित्य में एकत्व तो दृष्टि से कर लीजिए एक पुत्र हुआ फल प्राण में भी एकत्व तो दृष्टि से करने लीजिए एक पुत्र हुआ फल ये निंदा एकत्व तो दृष्टि निंदा द्वारा प्रधान उपासनम फलम उपसंग प्रधान उपासना जो कहा बहुत्व दृष्टि से उपासना करना मुख्य उपासना जिसको कहते हैं प्राण इत्यादि कहा प्राण आदित्य एकत्व उद्गित दृष्टि एक पुत्र फल एक पुत्रत्व फल दोषे प्राण में एकत्र दृष्टि और आदित्य में एकत्र दृष्टि करके उदगित उपासना करने से एक पुत्रत्व मिला एक पुत्र मिलना ये फल दोष मिला दोष होने से अपोदित्वित तो निंदा होने से रश्मि प्राणभेद दृष्टि कर्तव्यता चोत्यते अस्वीन कांडे कहा इस कांड में इस खंड में इस प्रसंग में ही कहा जाता है रश्मिभेद और यहां इंद्रिया भेद बहुपुत्र फला तत्व फलत्वा बहुत पुत्र फल तो, फाल, के लिए है कहा आगे करते हैं अथ फलू यह उद्गी स प्रणव यह प्रणव स उद्गी अनुसमाहरति अनुसमाहरति गोत्रिशवना दूरगीत अथ खूय य उदीठ सणव प्रणव स उद्दीठ गोत्रिशवना दुरूदगीतम अुसतीसती था आंतर अथा खलू निश्चय यह उदगीत है स प्रणवा छादोग्य में जिसको उदगित कहते हैं उसको ऋग्वेदी लोग प्रणव कहते हैं ऐसा पहले प्रथम मंत्र में कहा था ऐसे यहां यह प्रणवा सउदगी जो ऋग्वेदी लोग जिसको प्रणव कहते हैं सामववेदी लोग उसको उदगित बोलते हैं एक ही है उदगीत और प्रणव में कोई भेद नहीं है जो उदगीत है वह प्रणव है जो प्रणब है वो उदगीत है गोत्र सलाइवा दुरुद की दुरुद्ध इति ऐसा कहते हैं देखो प्रणव और उद्गीत को एक समझने पर क्या स्थिति होती है कि उद्गाता के द्वारा जो उद्गान में त्रुटि हो गई वो अपने स्थान पर बैठ करके जो सामवेदी उद्गाता उद्गान करता था किंतु अब गोता के जो स्तुति करने का स्थान है उसका विशेष स्थान है आसन वहां जाकर के जब उदगाता स्तुति करता है तो वो पूर्वोक्त दोष को निराकरण कर देता है क्यों ये जो उद्गान करता और होता का एक ही हो जाते हैं कि वो ऋग्वेदी है या सामवेदी है किन्तु ऋग्वेद और सामवेद एक कर दिया या प्रणव सब उदगीता या उदगीता सब प्रणव ऋग्वेदी जो जिसको प्रणव है, बोलते हैं सामवेदी उदगित बोलते हैं और सामवेदी जिसको उदगित बोलते हैं वो प्रणव बोलते एक ही है एक होने से अपने स्थान पर सामवेदी के द्वारा तुटी हुई उदगान में तो ऋग्वेदी के स्थान पर जाकर के बैठेगा क्यों उद्गीत वाला प्रणब में जा सकता है उद्गीत और प्रणव एक ही है प्रणब स्थान में जाकर के बैठ करके वहां से जब उद्गान करता है तो पूर्वोक्त तो दोषों को निवारण करता है, हैदगा ऐसा बोल रहे यहां भाष्य टीका से स्पष्ट होगा टीका में कहते हैं पूर्वोत्तर कंथयोर असंतम आसं पूर्व में कह रहे थे प्राण और आदित्य की उपासना बताई जा रही थी अब यहां पर क्या कहना चाहते हैं जो तो प्रणब करके मान उद्गाता के द्वारा उदगान में त्रुटि हुई को होता के स्थान पर जाकर के मान जाकर के उदगान करता है तो त्रुटि समाप्त हो जाएगी ऐसा कहना यहां पूर्वोत्तर ग्रंथ का संगति नहीं है ऐसी शंका है पूर्वोत्तर ग्रंथ जो असंगति में संगति नहीं है पूर्वापर संबंध नहीं दिखता ऐसे शंका करके कहते तात्पर्य प्रदर्शन या तात्पर्य दिखाना चाहते हैं माने सामवेदी और ऋग्वेदी एक ही हो जाते हैं क्यों जो तो ऋग्वेदी लोग जिसको प्रणव बोलते हैं यहाँ सामवेदी उदगित बोलते हैं और सामवेदी जिसको उदगित बोलते हैं तो ऋग्वेदी प्रणब बोलते हैं एक ही बातें आ जाती है एक आना चाहते हैं इसलिए एक ही होता है तात्पर्य तात्पर्य प्रदर्शन पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारी व्या करते आगे का जो मंत्र है उसको अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं कहा लास्ट में कहते हैं अथ खनु यह उदगीता इत्यादि प्रणव उदगी एकत्व तो दर्शनम उत्तम अथ खनुह उदगी इत्यादि सब प्रणव इत्यादि करके पूर्व इसी पंचम खंड के प्रथम मंत्र में प्रणव उदगी एकत्व तो उपासना कही गई जो प्रणव है वही उद्गीता है जो उद्गीत है वो प्रणव है माने इसी प्रथम खंड पंचम खंड का जो प्रथम मंत्र था उसमें ऐसा कहा था उपासना बताई गई दोनों को एकत्व करके उपासना कही गई तस्त फलम हम या प्रणव सउ उदगीता उद्गी सप्रणव का ये फल है क्या फल है ऐसा करता हो तो जो उद्गाता के द्वारा अपने उद्गान उदगान त्रुटि हो जाती हो कभी उस स्थिति में मैंने उदगीत और प्रणव के एक होने के कारण सामवेदी प्रणब वृग्वेदी के स्थान में जाकर के अपनी त्रुटि को समाप्त कर सकता है उदगाता ऐसे बोलने के लिए फल बताने के लिए एक कहा गोत्राथ होता यत्रस्त संसती तत्थानम होत्र होता जिसमें ऋग्वेदी जो अद्भुत अद्वर्वी होगा हो उसको बोलते हैं होता ऋत्यु ऋग्वेदी ऋत्यु को होता बोलते हैं वो क्या काम करता है वो स्तुति करने का काम करता है और सामवेदी जो होगा उद्गान करने का काम करता है और यजुर्वेदी जो होगा कर्म करने का काम करता है कर्म करना यजुर्वेदी के हाथ में है ऋग्वेदी केवल उन देवताओं की स्तुति करेगा और सामवेदी उद्गान करेगा ऐसा होता है तीनों वेदों में एकलता है वहां तो होत्री शरणार्थ मैंने होता यसती होता जिस स्थान में बैठ करके जिसमें स्थित होकर के समसती माने स्तुति करता है देवताओं की स्तुति करता है कर्मों की स्तुति करता है होता जहां बैठके जिसका स्थान होगा उनका अपना आसन होगा जहां वहां से स्तुति करता है तत्थानी सदन उसी स्थान का नाम होत्री शरण कहा गया सरण माने रहने का स्थान जिस स्थान में बैठ करके ऋग्वेदी जो होगा वो स्तुति करेगा उस स्थान को करें होत्री शरण का सदन है हौत्राथ कर्मण सम्यक प्रयोगता रहता था मैंने उसने क्या करता हौत्र कर्म ठीक ठीक किया हुआ है उसने अपना काम ठीक किया ऋग्वेदी ऐसा है उस स्थान से उस स्थान से हरण से नहीं देश मात्रा फलम आहार तुम सब केवल देश मात्र से स्थान नहीं होता माना ऋग्वेदी जो होगा वो अपने स्थान में बैठ करके ठीक ठीक क्या की हो अपना कर्म ठीक किया हो उस स्थान को होत्री साधन कहा जाता है केवल होता का स्थान होने हैं हैं हैं मात्र से होत्री साधन नहीं होगा क्यों स्थान मात्र से फल नहीं मिलेगा नहीं देश मात्रा फलम आहार तुम केवल होता जहां बैठ जाए उतने मात्र से फल आहरण करना संभव नहीं है ठीक ठीक उसने अपना काम किया हो वो उसके गोत्री साधन कहा किम तो कहते हैं क्या है वो गोत्री साधन क्या है तो उस स्थिति में क्या होता है तो प्रश्न आया तो उत्तर देते है तथा तथ ये कहा था क्या है वो तो कहते हैं हां हां अपि हे अपी हे बासर्ग है और एवा। ये दो तीन यहाँ पर निपात लगा हे अपि तीन है निपात दुरुदगीतम दुष्ट दुष्टम उद्गीतम सामवेदी ने कई गलत उच्चारण कर दिया हो उद्गान किया हो अपने स्थान से अपने स्थान में बैठते समय उद्गान में कोई स्वर भ्रंश हो गया हो मात्रा भ्रंश हो गया हो पद भ्रंश हो गया हो उसका तो दुरुद्गीतम मान दुष्ट उद्गीतम उद्गानम कृतम कृतम उद्गात्रा, उद्गात्रा के द्वारा जो तो गलत हो गया था उच्चारण अपने स्थान पर अपने स्थान पर बैठ करके जो उदगान कर रहा था उदगात्र कोई मात्रा गलत हो गई ईश्वर गलत हो गया पद गलत हो गया वाक्य गलत हो गया कुछ हो गया कहीं गलती हो गई है ऐसी अपने कर्मों में उदगाता ने कुछ गलत कर दिया है विक्षत कर दिया गलती से ऐसी स्थिति में तथ अनुसमार वो जो गलती थी वहाँ होता जहां स्थान में बैठा हुआ है वहां बैठ करके जो होता अच्छा काम कर रहा अपना कर्म पूरा करता उस स्थान में जाकर के वो उदगान कर्म को पूर्ति कर लेता है या किया हुआ गलती को वह सुधार लेता है उदगाता ही कहते हैं तद अनुसमार्थी अनुसंधते कहा उसका अनुसंधान करता है कैसे चिकित्सा धातु वैषम्य समीकरण जैसे धातु बिगड़ जाते हैं बात का बिगड़ जाते हैं तो चिकित्सा के द्वारा उसको ठीक किया जाता है इसी प्रकार उदगाता ने अपने स्थान पर कोई गलत कर दिया धातु वैषम्य समान हो गया त्रुति हो गई है गलती हो गई है उसको ऋग्वेदी के स्थान में जाकर के ऋग्वेदी ऐसा होना चाहिए ठीक ठीक अपना कर्म करने वाला ऋग्वेदी उसके स्थान पर जाकर के उस पूर्वोक्त जो गलती को सुधार लेता है दुर्दा ऐसा कहा टीका में कहते हैं नानो यथाश्रोतम स्थान में वो होत्र चनने से जैसे जहां होता बैठता है उसी को होत्र स्तर क्यों नहीं कहा नहीं होता जहां बैठ करके ठीक ठीक अपना संस्तुति करता है अपना कर्म करता है उस स्थान को होत्री होत्री सदन सदन कहा जैसे का जैसा सुनाई पड़ा है होत्री इतना क्यों नहीं लिया जाए उसके कर्म पर क्यों लिया है इत्यादि क्यों कहा समय प्रभु इत्यादि क्यों कहा तो कहते हैं नहीं इत्यादि कहा नहीं देश मात्रात् फल आहार तुम सक मात्र से फल आहरण करना ग्रहण करना संभव नहीं है वहाँ ठीक ठीक कर्म हुआ तभी वो ठीक बनेगा कहते हैं हौत्राद कर्म यद फल आग्रते आग्रिय हौत्र कर्म होता जो कर्म करता है वो तो हौत्र कर्म कहते हैं होता के द्वारा होने वाला कर्म सांस्कृतिक कर्म है उसको हौत्र कर्म कहते हैं उस जिस फल का आहरण होता है तथा तो प्रश्न पूर्वक विशेष तौर दर्शकें प्रश्न पूर्वक वो फल दिखाते हैं किन्त इत्यादि प्रश्न हुआ आगे सत्य थे हे वी इत्यादि निपात द्वयम ह हाँ और एवा ये जो तो दो, दो निपात है मैंने अभ्यय हैं दोनों ह हाँ और एव निपात अवधारणा अतिशय फलक ये दोनों अवधारण कराने के लिए है वहां से त्रुटि को निवारण करता ही है ऐसा जाने के लिए क्रियापदे न क्रियापद के द्वारा वहां क्रियापद क्या है दुरूपीतम दुरुद्गीतम यही है क्रियापद उसके साथ लगेगा अनुसमार्पी अनुसमाहारती क्रियापद के साथ लग जाएगा एवं ऐसा होगा अपि शब्दस्तु अपि भी है एक निपात है तीन निपात हैं यहां ह ए अपि अपि क्या होगा तो कहते अपि शब्दस्तु स्तु निष्ठान भावित या ने तब्दम दुरुद्गीतम अपि वो अपि गाय करके निष्ठा के पीछे लग जाएगा वह दुरुद्गीतम जो है निष्ठांत है गई धातु से निष्ठा करके गीता बनाया गया है तो वहां अभी दुरुद गीतम समाहर्ते समाह ऐसा हो जाएगा उसको उसका सम्मान कर ही लेता है ऐसा आता आएगा, आएगा दुष्टम उदगान में स्पष्ट वो दुष्ट उद्गान क्या है वो उद्गाता के द्वारा गलत उद्गान हो गया वो वहां ऋग्वेदी के स्थान में जाकर के ठीक करता है आया तो उदगान दुष्ट उदगान क्या है उदगात्रा स्व कर्मणि छतम कृतम इत्यादि उद्गाता ने अपने कर्म में जो छत किया था उस त्रुटि हो गई थी उद्गान कर्म में वहां जाकर जो होता है करके जहां स्तुति करता उस स्थान में जाकर के पूरा करती हूं दोनों एक होने से उद्गाता और होता एक हो गया किसके द्वारा जो उदगीता है वो प्रणव है जो प्रणब है उदगम ऋग्वेद और सामवेद तो एक हो गए तो ऋग्वेदी सामवेदी एक हो जाएंगे इस स्थिति में तो के स्थान पर जाकर सामववेदी अपनी गलती को सुधार सकता है उद्गीत और प्रणोद को एकत्व करने से ऋग्वेद सामवेद को एकता मानी गई वो दोनों एकता होने से दोनों उन कर्ताओं को भी एकता मानी जाती है उदगानकर्ता संस्थिति कर्ता ये अर्थ आएगा कथम अन्य अन, अन्य निष्ठा कर्मणों अन्यत्र फलम आहरक सक्य कहते हैं महाराज कर्म तो अन्यत्र है ऋग्वेदी का कर कर्म है अन्य कर्म है उसके द्वारा फल उदगाता कैसे लेगा? उदगाता को फल मिलना है अपने दोस्तों को मुक्त होना दोस्तों से मुक्त होना उदगाता को है किंतु उस स्थान में ऋग्वेदी का कर्म का स्थान है तो अन्य निष्ठ कर्म से ऋग्वेदी निष्ठ कर्म से सामवेदी के लिए फल कैसे मिलेगा ये प्रश्न आया कथम अन्य निष्ठा कर्म रो अन्य में रहने वाला अन्य में रहने वाला जो कर्म है ऋग्वेदी कर्म है भौत्र कर्म उसके द्वारा फलम आहार अन्यत्र फलम आहार तो सामवेदी जो उदगाता में फल का आहार कैसे होगा ये प्रश्न उठा तो उसके लिए कहते हैं चिकित्सा चिकित्सा करके दूसरे के द्वारा दूसरे में फल दे दिया जाता है मैंने फल के अवधे वो वैद्य कर्म करता है कुछ करता है दवाई दारू बना के खिलाता पिलाता है और रोगी इसका निकृति होता है ऐसे दिखाई पड़ता है के कर्म से अन्य में फल दिखाई पड़ता है उदाहरण दिया चिकित्साया धातु वैसा चिकित्सा के द्वारा का विषमता को दूर कर किया जाता है वैध करता है इसी प्रकार हो जाता है एक ठीक तो है कहने उद्गाता प्रणव उद्गीत एकत्व विज्ञान उद्गाता क्यों ऐसा है ऋग्वेदी के कर्म से अपना त्रुटि को कैसे सुधारता है उसमें एकत्व तो विज्ञान है किसका प्रणव और एक है ऐसा समझता है उदगाता तो प्रणव और एक होता है तो ऋग्वेदी और सामदेदी एक हो गए सामदेदी ऋग्वेदी एक हो जाते हैं तो वो होता और उद्गाता एक हो जाता है इसलिए वहां जाकर के अपने फल कर्म को त्रुटि को निराकरण करता है उदगाता प्रणव उद्गी एक तो विज्ञान महात्म्यात उद्गाता में ये महात्मा है महिमा है उसके पास एक जानता है क्या जानता है प्रणव और उद्गीत एक है या प्रणवीत या उदगित प्रणव ऐसे जानता है तो उदगीत सामवेदी है और प्रणव ऋग्वेदी है और जो प्रणब है वही उद्गीत है जो ये है वही प्रणब एक ही हो जाता है तो दोनों वीर एक ही माने इस स्थिति से इस नियम से ऐसा होने पर दोनों उद्गाता कर्म करने वाले भी एक माने गए इसलिए अपनी गलती वहां जाकर सुधार सकता है ये अर्थ है। एक उद्गाता प्रणब उद्गी एका तो विज्ञान महात्म्या प्रामादिकम स्वकर्मणी प्राप्तम अपने कर्म जो उदगान कर्म जो प्रामादिक प्राप्त था क्षतम प्रमादिक प्राप्त होकर के जो छत विक्षत हो गया था अपना कर्मा, हौत्राद कर्म समय प्रयुक्तात् प्रणवात हौत्र कर्म प्रणव का उच्चारण कर रहा है वो स्तुति कर रहा है उस कर्म के द्वारा प्रतिसंधदाती अपने कर्मों को त्रुटि को सुधार देता है एक होने के कारण यह अर्थ आया एक आ तरह से पंचम खंड समाप्त होता है आगे ठीक है इमेव इत्यादि संदर्भ से तात्पर्य मेंग अग्निशामा इत्यादि मंत्र आने वाले हैं अंग उपासना है आगे मुख्य उपासना होगा जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष होगा वैसा ही पुरुष है आदित्य मंडल में सारे के सारे सोना जैसा उसका शरीर दाढ़ी बूझ सब सोना और आंख उसका लाल लाल है ऐसा बानर के गुदा के से दृष्टि दिया उसके उपमा दिया कमल की कमल के भी उपमा दिया उसमें ऐसा लाल लाल उसका ऐसा करके आया उसका उतनाम है आदित्य मंडलस्थ पुरुष होगा जो हिरण्य मशरूप हिरण्य के सह अप्रत हिरणमय ऐसा आएगा सारा सारा सोना जैसा है चमकीला है तेजस्वी तो है वो पुरुष ऐसा पुरुष है उसका उतनाम है ऐसा कहेंगे मुख्य उपासना तो जो ऐसे समुद्र में उपासना करता हो वो सारे पापों से ऊपर उठेगा तो ऐसा फल होगा ऐसा यहाँ बतलाना चाहते हैं तो यहाँ मुख्य उपासना तो वो होनी है आगे किंतु यहाँ अंग उपासना का विधान करना है उसके लिए अंगोपासना मुख्य उपासना का जो अंगोपासना है उसका विधान करना चाहते हैं इसके लिए आगे तात्पर्य कहा यमेव इत्यादि संदर्भ से तात्पर्य आए इमेब अग्नि अग्निशाम इत्यादि यहाँ आएंगे तो ये इसका तात्पर्य भाष्कार बताते हैं अर्थ इधानीम सर्वफल संपत्त्यर्थम सारे फलों की प्राप्ति के लिए जो उतनाम के पुरुष की उपासना करेगा जो चाहे वो फल मिलेगा उसको सारे फल मिले ऐसे मुख्य उपासना होनी है सर्व फल संपत्ति अर्थम उदगीत से उपासना उसी वो सारे पापों से उठा हुआ आदित्य मंडल से पुरुष उद्गी कहेंगे उसको तो उद्गी उपासनागा सर्व फल प्राप्ति के लिए उद्गित उपासना के आनन्तर आगे कुछ अंगोपासना का विधान करते हैं उसके बाद में मुख्य उपासना आदित्य मंडल सुरुष की होगी इसके लिए विधान किया जाता है कहा <ELL> मंत्र है ऋग अग्निशा तदेत साचि अद्यूढ़ीयेमे सामा तत्म इग अग्नि साम तदेत अद्युढ़ तस्दुचि यमेव इयमे प्रसिद्ध धरती है पृथ्वी है प्रसिद्ध है इन कर पृथ्वी को लेना है प्रसिद्ध को इदम से कहा जाता है यही रिग है माने पृथ्वी पृथ्वी दृष्टि से रिक उपासना पृथ्वी और अग्नि अग्निशाम और अग्नि शाम भाई है कहते हैं शाम के अग्नि दृष्टि से शाम उपासना तदेत्याम ऋचि अद्युटम शाम जो अग्नि रूप जो शाम है ये जो ऋचारूप पृथ्वी के ऊपर में आश्रित है क्यों अग्नि पृथ्वी के ऊपर है तदेत वही जो शाम है तदेतद न पूछ सकेंगे शाम ओ सा अग्नि रूप शाम है यह तस्याम साम अद्युटम साम ओ साम इस ऋचा में माने पृथ्वी रूपी ऋचा में वेद में आश्रित है अग्नि रूपी शाम तस्मात रुचि अद्युटम शाम की इसलिए पृथ्वी को ऋग कहा अग्नि को साम कहा और पृथ्वी के ऊपर में अग्नि आश्रित देखा इसलिए क्या करते हैं ज्योतिष तुम्हारी यज्ञ जहां होता है वहीं पर यह काम होगा वहां पर ऋग्वेद का भी कर्म होगा तो सामवेद का भी कर्म होगा पहले ऋग्वेद स्तुति करेगा उसके बाद ही उद्गान करता है तो ऋचा में आश्रित साम का उद्गान होता है कहा तस्मा ऋचि अद्युतम सामदी ज्योतिष को आदि कर्म में काम होना है उपासना होनी है तो उसमें ऋग्वेद के भी कार्य होना सामवेद का भी कार्य होना संस्तुति भी होनी है और उदगान भी होना है तो के अनंतर उद्गान होना है तो पूर्व में संस्कृति बाद में उद्गान इसलिए उसे आश्रित माना जाता है इस तरह से तस्माद ऋचि अद्युतम शाम ग इसलिए ऋचा में अद्युत आश्रित साम गाया जाता है यमेव साह अग्नि अम करने यही तो शाह सा है साम माने क्या ये पृथ्वी शाह है और अग्नि अम है मिलकर के दोनों मिलकर शाम हो जाता है शाह सा अम शाम ऐसा होता है यमे साम सा मान्य क्या ये पृथ्वी शाह है और अग्नि अमह अग्नि अम है दोनों मिलकर के हो गए शाम यह अर्थ आया उपासना है मुख्य उपासना तो आगे आदित्य मंडल पुरुष की है। कहते हैं? पुत्रादि ऐश्वर्य एकदेश विषय उपासना उपदेशान कहते हैं पुत्रादि ऐश्वर्य प्राप्ति जो एकदेश विषय उपासना थी उपासना अन अवसरे प्राप्त अवसर प्राप्त हो गया ज्योतिषमाद अधिकृत माने एकदेश उपासना के अंतर ज्योतिषोमादि में जो अधिकारी होगा जो ज्योतिष याद कर रहा होगा जो व्यक्ति उस अधिकारी के लिए ज्योतिषोमादिग में समग्र ऐश्वर्य प्राप्त समग्र ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अतिदत अध्यात्म विभागे उद्गी विषय में अपूर्व उपासनम ग्रंथे विदात इष्ट कहते हैं क्या कहना चाहते हैं समग्र फल प्राप्ति के लिए अधिदैव और अध्यात्म विभाग के द्वारा या अधिदैव और अध्यात्म दो प्रकार के उपासना की उपासना बताएंगे उद्गित करने वाली उपासना अपूर्व उपासना में, अपूर्व उपासना है। पूर्व कही उपासना नहीं अस्वीन ग्रंथ विधा इस ग्रंथ मान ष्ठ में विधान करना इष्ट है तदंगभूतम उपासन आदोदा समग्र उपासना फल के उपासना करनी है वो तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना होगी आगे तो उसके अंग रूप से उपासना है ये कहना चाहते हैं तद अंग भूतम जो समग्र फल प्राप्ति वाली उपासना आगे होने वाली है उसके अंग स्वरूप उपासना आदो बिदराती पहले अंग स्वरूप उपासना विधान करते हैं इमेव रिप इत्यादि कहा यम एवं पृथ्वी यम एवं शब्द का था शब्द से सामने जो दिखाई पड़े घर की पृथ्वी है पृथ्वी पृथ्वी है आने रिचि पृथ्वी दृष्टि कार्य ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए ऋग्वेद पृथ्वी है ऐसा दृष्टि करें तथा अग्नि अग्नि को साम कहा सामनी अग्नि अग्निदृष्टि सामवेद में अग्नि दृष्टि करनी चाहिए ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि और सामवेद में अग्निदृष्टि ऐसा करेगा कथम पृथ्वी अग्नि ऋग सामत्वते कहते प्रश्न उठा पृथ्वी और अग्नि में रिग तो कैसे पृथ्वी में रिग और अग्नि में साम दृष्टि कैसे तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर दे रहे तदेत मंत्र में था तदेत उसी का दोबारा कहते भाष्य में तदेत तद, एतत तद एतत एक मंत्र है मंत्र का है और दूसरा भाष्य भाष्यकार लेते हैं तदेतत अग्नियाख्यम साम जो अग्निनामक साम है वह एक त्याम पृथिव्या रुचिम अद्यूढ़ अतिगत उपरी भाव स्थित उद्योग अग्नि नाम का साम इस पृथ्वी रूपी ऋचा में एक पृथ्वीयां पृथिव्याम ऋचि इस पृथ्वी रूपी ऋचा में अद्यूढ़ माने अधिगतम उपरी भावे ऊपरी भाव पर स्थित है माने पृथ्वी के ऊपर अग्नि पाया जाता है ये ऋचि इव शाम जैसे ऋग्वेद में साम आश्रित दिखाई पड़ता है क्यों कैसे ऋग्वेद के ऊपर शाम तो नहीं होता किंतु होता क्या है ज्योतिषोमादि कर्म में एक होना उपासना होनी है। तो ज्योतिष कौमारी आदि में दोनों की दोनों वेदों की कार्य होगा ऋग्वेद का भी होगा शाम वेद का भी उद्गान भी होगा संस्तुति भी होगी होता वहां संस्तुति करेगा उदगाता उद्गान करेगा तो पहले संस्तुति करेगा जिस देवता की अथवा जिस कर्म की उसकी स्तुति करेगा उसके बाद में उद्गान करेगा इसलिए पूर्वापर भाव होने से यहां पर आश्रित माना जाता है ये कह रहे हैं ऋचि व जैसे ऋचा में शाम आश्रित है उसी प्रकार पृथ्वी में अग्नि आश्रित है पृथ्वी है ऋग दृष्टि करनी है पृथ्वी में अग्नि में शाम दृष्टि करनी है ऐसा कहा तस्मात इसी कारण से अतएव कारण कारण से रिचि और दूट सामग्रिय थे में ऋचा में आश्रित शाम का ही किया जाता है इदान में भी सामग्री इस समय में भी सामवेदी केवल सामगान नहीं करेगा जब ऋग्वेदीय कर्म जहां हुआ होगा वही सामगान करेगा आज कर, इन दिनों में केवल उद्गाम कर्म नहीं होता जहां ऋग्वेदीय कर्म होता संस्कृति नहीं करता हो वहां सामगान नहीं होता यार अतएव कारण ऋषि अतिम सामदीय के ईदान अभी सामगे सामवेदियों साम के द्वारा आज भी ऋचा में आश्रित साम का ही दान किया जाता है ये कहा यथार्थ रिक्शामनी जो रिक्शामणि है यहां पर रिक्शा में बना था रिक्शामनी कैसे बनाया होगा रिक्शामन शब्द है समाशांत अचप्रत्यय लगना चाहिए था रिक्षा होता है अचतुर चतुरशतुर सूत्र है वहाँ रिक्शाम शब्द है अज प्रत्यय निपातन करके रिक्शाम बनाया जाता है तो यहाँ पर रिक्शामी प्रथमा के दो वचन है तो अलोको ने विभाषा घो है नी परे होने विकल्प से, से लोग सी परे इसलिए लोक नहीं किया आकार का अलोको प्राप्त होता है नहीं किया रिक्शामन शब्द औोका रूप है तो यहाँ पर वृक्ष आमने क्यों नहीं हुआ वृक्ष आमनी कैसे किया अच्छी चतुर क्यों नहीं लगा तो कहते समाशांत कार्य अनित्य होता है ज्ञापन करने के लिए कह रहे है। समाशांत बिधेर अनित्यवाद आहा कहते हैं समासांत कार्य अनित्य होता है कैसे होता है राजन शब्द तत्पुर समास में स्वत ही वो समासांत समाशांत अप्रत्यय हो जाता है उसका किंतु राजन शब्द को मानी अंतोदा करने के लिए जो समास होता है जो समास्य सूत्र है समास के अंतिम अज को अनुदात कर देता है समासस्य सूत्र है अंतोदात करने वाला तो राजन शब्द जब तत्पुर समास करते हैं तो अंतोदा स्वतः ही प्राप्त है समासस्य सूत्र के द्वारा अंतोदत्त प्राप्त था किन्तु उसको प्रत्येर अंशवादय तत्पुरुष ऐसे सूत्र में ले जा करके रखा हुए गण सूत्र में रखा हुआ है उस गण में रखा हुआ है दी गण में राजन शब्द को रख क्यूं कोई तो समासदात करने के लिए जिसके मतलब राजन शब्द को तो करना ही था इसलिए वहां पहुंचाए समासस्त सूत्र के द्वारा अंतोदा तो प्राप्त तो होते हुए फिर पहुंचाया कहा अंशवादिगण में राजन शब्द को पहुंचाया हुआ है प्रत्येक अंशवादय ऐसा सूत्र है तत्पुरुष में अंशवादय तत्पुरुष सूत्र है तो वो वहां राजन शब्दों को ले जाने के मतलब सूत्र के द्वारा अंतोजा जो होता अनित्य बन जाता है ये कहना चाह रहे हैं तो रिक्शामन में रिक्शामे होना था तो क्यों यहाँ रिक्शामनी बना दिया हो क्यों रिक्शामन शब्द है समास होता तो अदंत बन जाता जब अच प्रत्यय लग जाता टी हो जाता नष्ट जिते लग जाता टी हो जाता रिक्शा अदंत बनता प्रथम आधी दो बच्चे रिक्शा में होता में रिक्षावनी बना रखा है प्रथमा द्विवचन है रिक्षावन शब्द औ आया नपुष का शूद्र सि आदेश हो गया सी का है तो अलोपोन के द्वारा आकार का लोप हो जाना था विभाषा निश्व आया सी परे है तो वैकल्पिक लोप है लोप नहीं किया आकार का इसलिए रिक्षावनी बना हुआ है एक कह रहे टिप्पणी कारण समासांत विधेर अनित्यवाद समासांत अनित्य होता है दिखाता है कौन प्रत्यर अंशादय सूत्र राजन शब्द को वहां ले जाने की कारण क्यों राजन शब्द में स्वत ही माने तो समास्य सूत्र के द्वारा अंतदात प्राप्त था किंतु फिर राजन शब्द को अंसवादी गण में क्यों ले गए अंतदात करने के लिए इसके मतलब तत्पुरी समाज में अंतोदात्त अनित था ये अनित्य दिखाता है कहा यही कह रही है यथार्थ रिक्षावनी तो में समासांत विधेयर अनित्य समास समय सूत्र अंतदात करता है किंतु अनित्य दिखाया राजन शत को अंशवादी गण में ले जाने के कारण तो ऋग्सामी माने ऋग्वेद और सामवेद न अत्यंत भिन्दे अन्य, अन्य एक दूसरे अत्यंत भिन्न नहीं है तो दोनों तो क्यों दोनों में एक ही कर्म में दोनों का प्रयोग होता है ज्योतिषोवादी कर्मों में दोनों का प्रयोग होता है अत्यंत भिन्न होता तो एक कर्म में दो का प्रयोग नहीं होता ऋग्वेद तो और सामवेद अत्यंत भिन्न नहीं है ये कह रहे ऋग्वेद में आश्रित है सांवेद में कोई आपत्ति आप नहीं।, नहीं।, नहीं है ये बोला जा रहा है ऋक्षाम न अत्यंत भिन्दे ऋग्वेद सांवेद अत्यंत भिन्न नहीं अन्य दूसरे भिन्न नहीं है क्यों एक ही कर्म में दोनों आश्रित है ज्योतिषवादी कर्म में ऋग्वेद सांवेद दोनों आश्रित होते हैं अत्यंत भिन्न होते तो नहीं होते पृथ्वी अग्निद्व इसी करते हैं तथा येत पृथ्वी अग्नि इसी प्रकार ये दोनों भी ऐसे ही हैं एक ही जगह में दोनों होते हैं ये भी पृथ्वी को पराग नहीं होता तो कथम तो प्रश्न उठा कैसे ये अभिन्न हो जाते हैं प्रश्न उठा कहते हैं यमेव पृथ्वी सा ये पृथ्वी को सा कहते हैं शाम में सा है पृथ्वी सा।, सा जो है पृथ्वी है यमेव सा क्यों शाम नाम अर्ध शब्द वाच्य शाम शब्द के नाम जो शाम है उसमें आधा का वाच्य है पृथ्वी शाह का वाच्य है किसका वाच्य अरे म का वाच्य अल भी होता है ऐसा ये वाह कहते हैं शाम नाम जो शाम नाम है शाम शब्द है उसका अर्ध शब्द वाच्य शाम का जो आधा होता है शाह उसका वाच्य है पृथ्वी शाह का वाच्य है अच्छा स्त्रीलिंग है इसलिए अच्छा ये तरह अर्ध शब्द वाच्य और बाकी जो आधा शब्द कौन है माम शब्द का जो आधा शब्द शाह हो गया पृथ्वी हो गई और जो बचा हुआ आधा शब्द इतर जो है इतर अर्ध शब्द वाच्य इतर मकार बचा हुआ साम में वाच्य अग्नि अग्नि है वही है अम सा अमा शाम ऐसा है वो सा अमा शाम तदेकद पृथ्वी अग्निद्वयम ये जो पृथ्वी और अग्नि दोनों हैं जो साम शब्द से कहा गया सा और अम शाम ऐसा बनाया है तो अग्निद्वयम सामयिक शब्द अभिधेय एक ही शब्द के द्वारा कथित होते हैं दोनों शाम शब्द के द्वारा दोनों कथित होते हैं शाह पृथ्वी अम माने अग्नि दोनों एक ही शब्द के द्वारा कथित हो गए सामयिक शब्द अभिनयत्म आप एक ही शब्द जो तो शाम शब्द है वो इसके द्वारा साम एक शब्द अभिनयत्म दोनों के एक ही वाच्य हो गए एक ही साम शब्द वाचक हो वाच्य हो गए दोनों शाम शब्द का वाच्य प्राप्त हो गए शाम इसलिए शाम कहते हैं पृथ्वी और अग्नि मिल करके शाम हो जाते हैं पृथ्वी को साह बोलते हैं अग्नि को अम बोलते हैं दोनों ऐसा आता है शाम तस्मात न अन्योन्यम भिन्नम इसलिए दोनों भी अन्योन भिन्न नहीं है एक ही शब्द का वाच्य है तो भिन्न कहा से होंगे साम शब्द का वाच्य बन गए दोनों एक साथ का वाच्य है एक का वाच्य मिलकर के शाम है इसलिए ये भी दोनों भी अत्यंत भिन्न नहीं है एक ही शब्द का वाच्य हो जाते हैं ऋग्वेद शाम एक ही शब्द के वाच्य होते हैं क्यों एक ही कर्म प्रयुक्त होते हैं ज्योतिष तुम्हारी और पृथ्वी और अग्नि भी शाम शब्द का वाच्य एक ही शब्द का वाच्य होने से भिन्न नहीं है ये दोनों भी भिन्न नहीं कहा तस्मात न अन्योन्जय भिन्नम एक दूसरे भिन्न नहीं पृथ्वी और अग्नि में भेद नहीं पृथ्वी अग्निद्वयम अन्योन्जन भिन्नम न एक दूसरे भिन्न नहीं नित्य संश्लिष्ट रिक्षावनी जैसे रिक और शाम नित्य संबंध रखते हैं उसी प्रकार ये भी नित्य संबंध रखते हैं वो दोनों नित्य संबंध कहा ही में उद्गित और प्रणव करते हैं अथवा एक ही कर्म में दोनों ज्योतिषो आदि में दोनों युक्त संबंधित है इसी प्रकार ये भी नित्य संबंधित है जैसे रिक दोनों नित्य संबंधित है इसी प्रकार पृथ्वी और अग्नि भी नित्य संबंधित है ये कहा तस्माच पृथ्वी अग्निओं ऋग इसलिए पृथ्वी अग्नि में ऋग दृष्टि साम दृष्टि ठीक है पृथ्वी में ऋग दृष्टि और अग्नि में साम दृष्टि ये कहा सामाक्षर पृथ्वी अग्नि दृष्टि विधान्थम साम अक्षर में सा और अम दो अक्षर है एक सा है एक अम है ये दोनों अक्षरों में पृथ्वी अग्निदृष्टि विधान्थम एक पे पृथ्वी दृष्टि विधान है और एक में दृष्टि का विधान करता है विधान्थम इव इसलिए कहा मंत्र में कहा इमेव सा अग्नि अमह इत्यादि बोला था इमेव सा अग्नि अम इत्यादि कहा इमेव सा अग्नि अमह तत्साम ऐसा कहा मंत्र में कहा ये कहा इसी को सा कहा जाता है पृथ्वी को और अग्नि को अम कहा जाता है दोनों मिल जाते हैं तो साम हो जाता है ऐसा कहा ये अग्नि अग्नियम के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कहा और अमाक्षर में पृथ्वी अग्निदृष्टि विधान के लिए ये वसा अग्निम के कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं ऐसे ने कहा ठीक भी कहते है पृथिव्याम अग्निदृष्टि ने कर्मांग संस्कृत ग्य पृथ्वी में अग्निदृष्टि इष्ट नहीं पृथ्व्याम ऋग दृष्टि निष्ठा हाँ पृथ्वी में यहां पर ऋग दृष्टि नहीं करनी चाहिए रिक में पृथ्वी दृष्टि करनी होगी ना कि पृथ्वी में रिग दृष्टि निष्ठा कर्मांग से संस्कार कर्म का अंग का संस्कार करना है यहां कर्म का अंग पृथ्वी नहीं क्या रिक है इसलिए रिक पर पृथ्वी दृष्टि करना यह रिचि पृथ्वी दृष्टि कार्य भाषा में कहा ना कर्म का अंग ऋग्वेद है पृथ्वी तो है नहीं जब ज्योतिषोमारी कर्म करते हैं तो ऋग्वेद की आवश्यकता है कर्म का अंग वो है ना कि पृथ्वी कर्म का अंग पृथ्वी नहीं इसलिए क्या करना है तो कहा पृथ्वीयां ऋग दृष्टि निष्ठा पृथ्वी में ऋग दृष्टि नहीं करनी है क्या करना है ऋग में पृथ्वी दृष्टि करनी है कर्म तो ऋग्वेद से करना है ना ऋग्वेद में यही भाषा में कहा था रिचि पृथ्वी दृष्टि काव्या भाष में एक था ऋगेर में पृथ्वी दृष्टि करना एक तो पृथ्व्या अत्र सुबासना में पृथ्वी में ऋग नहीं कर्मांग से संस्कृत कर्मांग संस्कार के रूप होता है कर्म पृथ्वी नहीं है कौन है ऋग है वही संस्कार के रूप है वहां पृथ्वी दृष्टि करने से संस्कृत हो जाता है वो ये अभिप्रत्या इसलिए कहा रिचि पृथ्वी दृष्टि काव्या ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करे क्यों कर्म का अंग ऋग्वेद है मंत्र वहां प्रयोग होना है कर्म काम का मंत्र अंग्रेद मंत्र है इसलिए ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना उसे संस्कृत हो जाए शुद्ध ना कि पृथ्वी में ऋग दृष्टि नहीं पृथ्वी दृष्टि अनंत वाक्य विहिता तथा अग्निशाम अग्निदृष्टि सामनी विदीय थे पूर्वतिथ पूर्व वाक्य में जैसे बता दिया रिचि यथा पृथ्वी दृष्टि ऋग में पृथ्वी दृष्टि करना अभी कहा अनंतर वाक्य विहिता पूर्व वाक्य जो रिचि पृथ्वी दृष्टि काव्या जो कहता था इस वाक्य में विहित विधान हो गया तथा उसी प्रकार अग्नि अग्निशाम अगले मंत्र आएगा शाम या आएगा यहां भी इत्यअ्र अग्निदृष्टि शाम विधेयक शाम वेद में अग्निदृष्टि करना क्यों शाम का उद्गान होना कर्म का अंग तो शाम है अग्नि तो है ही तो अग्नि दृष्टि करना सामने ये कहा पूर्वत इत्यादि का तथा इत्यादि राष्ट्र कहा तथा अग्नि शाम कहा उसी प्रकार अग्नि मैंने शाम अग्नि अग्निदृष्टि साम्य अग्निदृष्टि करना यह अर्थ आया सामने अग्निदृष्टि यह बता दिया ऋग्वम पृथ्व्या सामत्वम से अग्निर् अप्रसिद्धम ये संकते हैं महाराज पृथ्वी को ऋग मानना और अग्नि को शाम मानना अग्नि में सामत तो देखना यह तो अप्रसिद्ध है कौन ये मानता है पृथ्वी को ऋग मानता है कोई और अग्नि को साम, ऐसा कौन मानता है अप्रसिद्ध है यह शंका करता पुरुष कथम पृथ्वी अग्नि ऋग सामत पृथ्वी अग्नि ऋख और साम कैसे कहेंगे ये तो अप्रसिद्ध है ऋग्वेद को पृथ्वी दृष्टि पृथ्वी मानना और शाम को अग्नि मानना कैसे होगा तब क्या उच्चते ग्रंथ दिखाते हैं उच्चते कहा टीका में कहते हैं रिक्सामत्व सिद्धो इति उत्तर महा रिक्षात्व सिद्धि में उत्तर बताते हैं आगे कैसे सिद्ध होता है रिक्शामत्व यहां पर एक नंबर के प्रण कहते हैं रिक्शा रिक्शा सिद्धि अच्छा यहां एक एक छूटा हुआ है रिक्शाम सिद्धो ऐसा होना चाहिए टीका में पाठ दोनों की समता की सिद्धि में तो रिक्शाम की समत्व सिद्धि में युक्त है कैसा कहेंगे रिक्षा मव सिद्धौ उत्तर माता माने रिक्साम समत्व सिद्धे उत्तम वहां सिद्धौ सप्तमयंत है टीका में ये कहते हैं ये ष्टअंत हो तो अच्छा होता है पंचमयंत हो तो अच्छा होता है सिद्धे ऐसा पाठ होता तो अच्छा होता सिद्धि होने से ऐसा उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते है सप्तमयंत है टीका में ट्रिप्पणी कार कहते हैं पंचमेन्त होता तो अच्छा होता रिक्शा तो सिद्धे रिक्षा सिद्धि होने से होता था अच्छा होता था उच्च अतिगम सि तो भाष्य में कहा शिवो तदे तत् तदे तथ तत, मंत्र में है वही तदे को एक बार बोलकर भाष्यकार तो बोलते तदे तत् अग्निख्यम शाम ये त्याम पृथ्वी रुचि अदृढ़ अधिकतम उपरी भावे तो जो अग्नि नामक शाम है जिसको अग्निदृष्टि करना है सामने वो शाम <laughs> ये त्याम पृथिव्या मन ऋचि पृथ्वी मन ऋग्वेद पृथ्वी है पृथ्वी दृष्टि करना वहां अद्युतम अधिगतम उपरिभाव दम परिभावक क्योंकि एक ही में दोनों कर्म होते हैं ऐसा इत्यादि कहा जैसे रिक्त में साम वेद है इसी प्रकार यहां भी पृथ्वी में अग्नि है इत्यादि टीका में कहते हैं तय आधार आधे भावे गम कम ये दोनों है। में पृथ्वी और अग्नि में आधार आधे भाव आधार आधे भाव पृथ्वी आधार है अग्नि आधे है मारे पृथ्वी के ऊपर अग्नि दिखाई पड़ती है टीका इत्यादि का तस्मात इसी कारण से अतयव कारण ऋचि अद्यूटी थे इधानी सामग्री का इसलिए ऋचा में आश्रित होने वाला जो सामवेद है उसी के काम किया जाता है आज भी माने एक ही ज्योतिषतमादि कर्मों का दोनों का होगा पहले रिंग भी कर्म करता है बाद में सामवेदी भूत काम करता है ऋचि पृथ्वी दृष्टि अग्निदृष्टि इतना हितपंत्र माह ऋग्वेद में पृथ्वी दृष्टि करना सामवेद में अग्निदृष्टि करने में अन्य हेतु भी कहते हैं अन्य का भी बदलाते हैं यथाच कहा यथाच ऋग अत्यंत भिन्न अन्य ऋग्वेद और सामवेद एक दूसरे में अत्यंत भिन्न नहीं होते क्योंकि एक ही कर्म में दोनों प्रयुक्त होते हैं अत्यंत भिन्न होते तो एक ही कर्म में प्रयुक्त नहीं होते अत्यंत भिन्न नहीं है तथा ये तो पृथ्वी इसी तरह पृथ्वी अग्नि भी अत्यंत भिन्न नहीं है एक ही जगह में रहते हैं दोनों ये है टीका में देखते हैं पृथ्वी अग्नोष अत्यंत भेदा भाव हम प्रश्न पूर्वक पृथ्वी और अग्नि में अत्यंत भेद अभाव अत्यंत भेद नहीं है कहा तो उसको प्रश्न पूर्वक उसके प्रचर करते हैं प्रश्न दिखा करके कथन करते, करते हैं कथम प्रश्न कर दिया ये अत्यंत भेद तो क्यों नहीं है तब तो कहते हैं उत्तर देते हैं पृथ्वी शाह ये पृथ्वी को शाह कहते हैं और अग्नि को अम बोलते हैं मिलकर के होता है शाम एक ही शब्द में दोनों बैठे हुए था एक ही शब्द का वाच्य बने हुए हैं दोनों एक शाह का वाच्य है और एक अम का वाच्य है शब्द तो एक ही है क्या शाम उत्तर दिया ये पृथ्वी हाँ। नाम अर्ध शब्द वाच्य शाम एक नाम है उसके आधा का वाच्य होती है आधा क्या है शाह का आधा शाह उसका होती है पृथ्वी इतर अर्ध शब्द वाच्य इतर जो बचा हुआ आधा अम है शाम अमा है उसका होता अग्नि अम तदेतन पृथ्वी अग्निद्वयम ये दो पृथ्वी और अग्नि दोनों के दोनों दो सामयिक शब्द अविधेयक आपन्नम साम। इसलिए एक ही शब्द का वाच्य बन गया दोनों साम शब्द का इसलिए साम बन गया न अन्यन्य भिन्नम पृथ्वी अग्निद्व इसलिए एक दूसरे भिन्न नहीं माने जाते एक ही शब्द का वाच्य बने हुए हैं शाम शब्द का वाच्य बने हुए हैं दोनों एक शाह है तो एक अम है एक शाह का वाच्य है एक अम का वाच्य है ऐसा नित्य संश्लिष्ट संश्लिष्ट ऋग्सा मन जैसे ऋग्वेद सामवेद एक ही कर्म प्रयुक्त होते हैं हमेशा इस प्रकार ये भी नित्य संश्ल एक ही सामने एक ही शब्द का वाच्य बने हुए हैं ठीक है हम कहते हैं कर्मांग यहा प्रयोग कर्म का अंग ऋग्वेद साम्भेद दोनों कर्म का साथ में प्रयुक्त होते हैं एक ही कर्म ज्योतिषोवादी कर्म दोनों प्रयोग होते हैं इसलिए उनके नित्य संबंध यही संबंध है कर्मांग है रिक्शामयो जो रिक्शाम है दोनों कर्म के अंग है ज्योतिषोमादि कर्म के अंग बनते हैं वो मंत्र चाहिए कर्म के लिए कर्मांग है दोनों सह प्रयोग एक साथ प्रयोग होने से रिक्शामयो रिक्शाम दोनों में रिक्शामयो में कहते अचतुर समासांत अच लगा दिया है तब रिक्शामयो बना हुआ है नहीं तो रिक्शाम लो हो जाता सामन शब्द है रिक्शामयो समाज संता छोड़ के लगाए बता कर्मांगय सह प्रयोगादिक शाम और शाम दोनों कर्म के अंग होते हैं ज्योतिषाम कर्म के अंग बनते हैं दोनों का एक साथ प्रयोग होने से अन्यम अव्य विचाराथ एक दूसरे के विचार नहीं करते हैं जहां शाम का प्रयोग हुआ रिका प्रयोग जहां ऋख का प्रयोग शाम का प्रयोग एक ही कर्म प्रयोग तो होते हैं अव्य होने से न अत्यंत भेदात अत्यंत भेद नहीं माना जाते कुछ भेद तो है एक रिक है एक शाम है किंतु अत्यंत भेद नहीं है तथा पृथ्वी अग्नोरपवाच्य पृथ्वी अग्निम भी एक ही शब्दकवाच्य बने हुए हैं शब्दक असाशब्दकवाच्यवे सा अमान्य अग्नि दोनों एकदकवाच्यवन से न अंदम भिन्नता इसलिए अत्य भिन्न नहीं दोनों तोर अत्यंतभेदा फलित पृथ्वी अग्निमें अत्यंतभेद अभावन क्या होगा तस्मा भाषण का तस्च पृथ्वी अग्नियों पृथ्वी अग्नि में रिक्षा मत होता है पृथ्वी रिक तो है और अग्निशाम है तो रिक्शा मत हो पृथ्वी सा शब्द वाच्य त्रिति पृथ्वी सा शब्द का वाच्य यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग है पृथ्वी इसलिए सा पृथ्वी सा शब्द वाच्य सा शब्द का वाच्य है पृथ्वी वाच्य क्यों त्रिप्वाक स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है पृथ्वी पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है और अग्नि अम अग्नि को अमह का पुलिंग में अम शब्द पुलिंग में अग्नि पुलिंग है लिंग भेद पुस्तवादि के द्रष्टा इसलिए सा अम शाम ऐसा बना हुआ है कहा पक्षांतर कर, में अन्य पक्ष लेकर के अंगीकर स्वीकार करते हैं कुछ लोग मानते हैं ऐसा सामाक्षर में वो ऋगभेद में पृथ्वी दृष्टि और साम वेद में अग्नि दृष्टि ऐसा नहीं साम जो अक्षर है ना उसमें पृथ्वी और अग्निदृष्टि करना कुछ लोग ऐसा करते हैं साम अक्षर में लोग ऐसा एक व्याख्या पक्षांतर है साम अक्षर है शाह और अम दो अक्षर पड़े हुए हमारे पास इस अक्षर में पृथ्वी अग्निदृष्टि के कारण यम शाह इत्यादि कहा पृथ्वी दृष्टि करना और अग्निदृष्टि करना अक्षर में ऐसा, ऐसा नहीं पूर्वोक्त तो अपनी व्याख्या तो थी रीक, रीक में करना पृथ्वी दृष्टि और शाम में करना अग्निदृष्टि ऐसा था किन्तु कुछ कहते हैं कि जो शाम शब्द में सा में पृथ्वी दृष्टि करना और अम में अग्नि दृष्टि करना ऐसा करते हैं ये, ये पक्षांतर है पक्षांतर हम उत्ताप करते पक्षांतर उठा करके उसको भी स्वीकार करते ऐसा मानने पर भी कोई आपत्ति नहीं करते स्वीकार करते अंगीकार करते हैं सामाक्षर पृथ्वी अर्थ दृष्टि विदाना ये व्यवसाय अग्नि राम कुछ लोग ऐसा मानते हैं ऐसा अर्थ करो तब भी कोई आपत्ति नहीं करते आगे मंत्र अंतरक्षत सातरीक्षु साम ूढ़ सा अंतरक्षम सा वायुम तत्म गौरवि आदि साम तदेतृति अद्यूढ़ आदि आदि तदेतृचिव आदि तत्स पूर्व जैसा ही अंतरिक्ष में ऋग्वेद में अंतरिक्ष दृष्टि करना जैसे ऋग्वेद में प्रकृति दृष्टि की थी उसी प्रकार ऋग्वेद में अंतरिक्ष दृष्टि करना और वायु शाम, शाम वेद में वायु दृष्टि करना तदे तथा एतश्याम रुचि अध्यूढ़ अंतरिक्ष रूपी ऋचा में वायु रूपी शाम अद्योढ़ आश्रित है क्यों अंतरिक्ष के ऊपर वायु चल है तस्मात ऋषि अर्जुन सामगी इसलिए ऋचा में आश्रित शामी गांधी किया जाता है मैंने एक ही कर्म में दोनों का प्रयोग होता है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष को सा कहते हैं और वायु अमा वायु को अम कहते हैं मिलकर के हो गए शाम सा अम शाम इसी इस प्रकार देउरे विक कहा स्वर्ग रिक है देव शब्द रिक है मान ऋगे देव दृष्टि करना स्वर्ग दृष्टि करना और सामवेद में आदित्य दृष्टि करना आदित्य श्याम तदे तदेतद्याम ऋचि अद्युणम साम ये देवरूपी ऋग्वेद में ऋग्वेद रूपी देव देव दृष्टि किया था उसमें आश्रित है श्याम आदित्य रूपी साम आश्रित है तस्मात्चि अद्युणम साम दिया इसलिए ऋग्वेद में आश्रित साम ग किया जाता है देउले बसा देव स्त्रीलिंग है देव इसलिए और आदित्य अम आदित्य पुलिंगा ऐसे अम पुलिंगा दिल करके लग गया साम अंतरिक्ष में ऋख वायु श्याम इत्यादि पूर्व जैसे पूर्व में व्याख्या की ऐसे करना समझना ही बोल दिया इसके वैसे पूर्वगत आता है आगे नक्षत्राणी एवं ऋक चंद्रमा शाम तदेतदेत तस्मादचि अद्यूढ़ीये नक्षत्राण साम नक्षण चंद्रमा तदेतृचि अद्यूढ़ तस्माचि सामदीय नक्षत्राव साम नक्षत्राण नक्षत्र जितने भी है ना वो ऋग ऋग्वेद रिद। में नक्षत्र करना और चंद्रमा साम साम वेद में चंद्रमा दृष्टि दृष्टिकरण तदेत एक तुचि अद्युनम सामोज साम है इसे आश्रित है ऋग्वेद में आश्रित है तस्मा तो ऋचि अद्युतम सामग्रेद आज भी ऋग्वेद में आश्रित साम का ही काम किया जाता है क्यों साम ऋग्वेद में आश्रित है इसलिए आज भी ऋग्वेद में आश्रित शामगान का जहां पर सामगान करना है वहां ऋग्वेदी कर्म जरूर होगा तभी सामगान होगा आज भी केवल उद्गाम कर्म नहीं होगा सामगान नहीं होगा ऋग्वेदी कर्म भी होना पड़ेगा तभी होगा नक्षत्राण एवस शब्द में नक्षत्र ही शाह है और चंद्रमा अमा है मिलकर के बोल साम ये कहा चार में कहते हैं कथम पुनर्नक्षत्र नक्षत्र तदे तदेतत एकम इत्यादि वाक्यम ये जो नक्षत्र के पर्याय में तदेतत कैसा होगा क्यों नई नक्षत्र शु चंद्रमाश स्थिति नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा तो बैठता नहीं जैसे ऋग्वेद सामवेद आचृत होता है वैसे नक्षत्र के ऊपर में चंद्रमा तो है ही नहीं तो कैसे बनेगा इस पर्याय में ये कहा कथम पुनर्नक्षत्र पर्याय नक्षत्राणी जो ऋग चंद्रमा शाम इत्यादि बोला इस पक्ष में तदे तथ शाम जो इसमें आश्रित है ऐसे ऋग्वेद में आश्रित कैसे कहेंगे नक्षत्र के ऊपर में शाम तो बैठता नहीं जैसे पृथ्वी के ऊपर में अग्नि है ऋग्वेद के ऊपर में शाम शाम वेद बैठता है इस प्रकार है चंद्रम तो है नहीं नक्षत्र सु चंद्रमाशा स्थिति चंद्रमा की स्थिति नक्षत्र के ऊपर तो है नहीं तो कैसे ये शंका आ गए तो इसके उत्तर में कहते हैं नक्षत्राणाम अधिपति चंद्रमा नक्षत्रों के अधिपति है चंद्रमा इसलिए अधिपति ऊपर होता है अधिपति मालिक है अपने पद से ऊपर है वो भले ही आधार आ गए ना देखे क्योंकि पद से ऊपर है राजा है ऊपर होगा नक्षत्र का अधिपति है नक्षत्राणाम अहम शशि विभूति अध्याय भगवान नक्षत्रों में देखना हो तो चंद्रमा रूप में देखना मेरे को अधिपति हो इसलिए वह नक्षत्र के ऊपर हो जाता है वो मान आधिपत्य रूप से ऊपर है किस रूप से आधार आधे भाव में नहीं है पद से है आधिपत्य रूप ये कहा नक्षत्राणाम अधिपति चंद्रमा अथाम इसलिए वो उसम हो जाएगा वो ये कहा टीका हमें कहते हैं नक्षत्र अधिपत्याथ नक्षत्र के अधिपति होने से मालिक है वो नक्षत्र के राजा है वो चंद्रमा तारे, तारों का राजा है वो नक्षत्र आधिपत्या नक्षत्र के आदिपत्य होने से तद ऊपर विभाग है ना चंद्रम स्थित उसके ऊपर विभाग हो जाते पद से ऊपर है वो भले आश्रय होकर आश्रित होकर के ऊपर नहीं है किंतु पद से ऊपर है वो तद ऊपर विभाग न स्थिति कहा इसलिए उस नक्षत्र के ऊपर चंद्रमाश स्थित चंद्रमा की स्थिति होने से इत्यता अपशब्द अर्थ है यही अर्थ में कहा अतः शब्द दिया वही कहा अतः स सा शाम कहा था अच्छा नक्षत्र सहित चंद्रम सम परामर्शम स शब्द कहते हैं स इसलिए कहा साम में नक्षत्र सहित साम शाम शब्द को लेना है नक्षत्र सहित चंद्रमा को लेने के लिए स कहा स सा शाम मिलकर के साम हो गए नक्षत्र सा है और चंद्रमा अम है मिलकर के साम हो गया ये कहा समय हो गया भू रन कर माने चक्षुश्रोत्रोपलिया चर्वा ब्रह्मशक मां ब्रह्मया तोिया महमिया पर्वतया कर्णस्तुया कर्णवेस्त कला संतो मं संतो ओम शांति शांति